चित्र दीप तृतीय द्वीप दीप सब आएगा पांच इसके बाद आनंद पांच प्रकरण मंगलाचरण करते हैं है टीका कारण बोलो सो शुक्ला शुक्लाम्बर धर्म शुक्लांबर से धर्म शुक्लांबर धरम विष्णु शुक्लांबर शुक्ल धारण करने वाले विष्णु शशिवर्ण चंद्र के सदृश वर्ण वाले चतुर्भुज चारिभुज वाले प्रसन्न वदनम प्रसन्न वदनम यसन्न वदना विष्णु तम ध्यान करे सर्व विघ्नोपात सर्व विघ्नाना उपशात विघ्नों के निवृत्ति के लिए ऐसे प्रसन्न विष्णु जो शशि है चतुर्भुज शुक्लाम्बर धरे उनको ध्यान करे ये स्मरण मात्र विघ्ना दूर प्रया वे तं वक्त वाचितायकम ये स्मरण मात्रे नीसी गणेश जी के स्मरण से ही विघ्न दूरं प्रयां कि विघ्न दूर भाग जाते हैं तम दंती वक्त दंती वक्त्र दंती दंत वाले वक्त मुखो वांछितार्थ प्रदायकम वो गणेशों को हम वंदे वांछितार्थ को देने वाले इच्छा इष्ट वस्तु देने वाले उनको वन, इनका वंदना करता हूँ नत्वा श्री भारती विद्यातीर्थ और विद्यारण्य दो मुनीश्वर हि मुनिनामीश्वर मुनीश्वर दोनों को नमस्कार करके चित्रदीप से व्याख्या तात्पर्य बोधिनी व्याख्या क्रियते चित्रदीप की व्याख्या मया क्रियते मैं कर रहा हूँ व्याख्या का नाम है तात्पर्य बोधिनी तात्पर्य बोधयती इति तात्पर्य बोधिनी तात्पर्य बोधयती बोध अवगमन धातु से पहले हेतुमति चीच करना तो ज्ञान कराने वाले बोधि हो जाएगा बोधि बनाने के बाद सुप्य जातो निनी ताचिलिये फिर निन्नी प्रत्यय करना निन्नी का रहेगा इन बोधि के आगे बोध धातु से नीच हुआ था पुगंत लघु से सूत्र से गुण हुआ था बोधि में जो इकार है नीच उसको लोप हो जाएगा नैर अनिटी सूत्र से इन निन्नी प्रत्यय होने के बाद अनिट आद अर्धातु को तो नीच का लोप हो गया बोध अगर इन बोध बोधिन शब्द हो गया तात्पर्य बोध तात्पर्य बोधिन ये उपपद से समास होगा तात्पर्य उपपद रहते बुद्ध धातु से बोधि धातु से सोप्य धातु निश्चर्य से हुआ। उसके बाद ऋणी ऋणीप सूत्र से अंगीप हो गया क्योंकि व्याख्या स्त्रिंग है तात्पर्य बोधिनी व्याख्या क्रिया तात्पर्य को बताने वाली ग्रंथ के को बताने वाली व्याख्या मया क्रियते ग्रंथस्य ग्रंथस्य मंगलमाचरण्वादीय मन अरोप निष्प्रपंचं इति ग्रंथस्य चिकित्सते चिकीर्समी चिकीर्स रचनाग्रंथ लेखना चाहते कर्तमीष क्रंथ चिकीर्सित ग्रंथ तस्य तर निष्यु परूरणा पिपूर्ण साम सत्यु प्रत्युहागता प्रत्युहा यूर्ण पिपूर तत्परीपूर्ण निष्प्रुह निर्विघ्न सप्ति के लिए निर्विघ्न विघ्नध्वंसपूर्वक सप्ति के लिए निर्घन निर्घ्न परिपूर्य सप्ति के लिए ये मंगलाचरण क्या है ने किया है कहा मंगलाचरण किया है यथा चित्रपटे दृष्ट ऐसा आ गया श्लोक उसमें द्वितीयार्ध में परमात्मनी शब्द है जब परमात्मनी सप्तम है परमात्मा का नाम ले लिया परमात्मनी इति है इसी पद से ही मंगलाचरण हो गया परमात्मनी श्लोके में परमात्मनी परमात्मा का नाम आ गया वही मंगलाचरण है परमात्म नीति पदे कैसा मंगल है इष्ट देवता तत्वा अनुसंधान लक्षण मंगलम इष्ट देवता है परमात्मा उनके तत्व तो का अनुसंधान चिंतन ई स्वरूप मंगलम आचरण मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार यह ग्रंथ है वेदांत का प्रकरण है वेदांत है शास्त्र उसका प्रकरण शास्त्र का जो प्रकरण होता है शास्त्र में शास्त्र का जो विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी ये प्रकरण का ही वही होते हैं अनुबंध चतुष्टय वेदांत प्रकरण होने से तदय रे व विषय आदि भी तदय ही शास्त्रीय शास्त्र का जो विषय है आदि से प्रयोजन अधिकारी संबंध जैसा अनुबंध चतुष्टय है शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय है प्रकरण का भी वही है तद्वता सिद्धि विषयादिपत्ता सिद्धि मन से निदाय विषयाधिपतत्व ऐसा मन में रख करके वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी है साधन चतुस्थय संपन्न तो प्रकरण भी वेदांत प्रकरण श्रवण करने के लिए वही साधन चतुस्थ संपन्न ही अधिकारी है विषय है जीव ब्रह्म की एकता है ये विषय प्रायोजन है ज्ञान से मुख्य और अधिकारी मुख्य है मुख्य so, में साधन चतुस्थ संपन्न हुआ असंबंध है संबंध ग्रंथ के साथ अर्थ का संबंध सर्वत्र प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है अर्थ होता प्रतिपाद्य ग्रंथ होता प्रतिपादक और अन्य कर्म कांड है उपासनादि है साधन है ज्ञान है साध्य इस प्रकार संबंध है ये आदि भी तद्वता सिद्धि को मन से निधाय मन में रख करके धा कि अभिपूर्वस्तु भाषण निपूर्व स्थापना मत याद रखना चाहिए निधाय स्थापित तो मन में रख करके एक न्याय है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच ब्रह्म है निष्प्रपंच प्रपंच रहीत शुद्ध ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म का व्याख्यान प्रपंच विस्तार कैसे करेंगे जो निष्प्रपंच ब्रह्म है निर्गुण है निर्विशेष है उसको कैसे बताएंगे कोई वस्तु को बताएंगे ये वस्तु बताएंगे कैसे रक्ताकार है पट है कुछ आकार बताते हैं कुछ विशेष है तो विशेष को लेकर के वस्तु का व्याख्यान उपदेश करते हैं जिस वस्तु में कोई विशेष ही नहीं ब्रह्मा में क्या विशेष है निर्विशेष कोई भी विशेष नहीं कोई धर्म नहीं गुण नहीं जाति नहीं क्रिया नहीं तो किसके द्वारा उसका उपदेश किया जाएगा उपदेश करने के लिए कोई धर्म वास्तव धर्म उसमें है ही नहीं इसलिए उपदेश करने के लिए श्रुति में भी ये न्याय को अनुसरण किया गया है अध्यारोप अपवादाभ्यान्दारोप और अपवाद पहले आरोप करेंगे फिर उसका निराकरण करेंगे अद्वित्य ब्रह्म है शुद्ध है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है अमुख्यु है उसको यदि सीधा उपदेश किया जाए ब्रह्म है जगत है ही नहीं ही ब्रह्म हो और ग्रहण नहीं कर सकता है सारा जगत दिखता है और कहीं कुछ भी नहीं है तो कैसे ग्रहण करेगा जितने श्रद्धालु मुमुक्षु हो तो साफ जब प्रत्यक्ष दिखता है प्रपंच है अरे दुखी संसारी अनुभव करता है तो उसको उपदेश करेंगे तुम दुखी नहीं हो तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो और जगत ही नहीं वो तो ग्रहण नहीं कर सकता है इसलिए शिष्य बुद्धि को अनुसरण करते हुए जिस प्रकार शिष्य ग्रहण करे शिष्य ग्रहण करने के लिए उसके बुद्धि के अनुसार ही उपदेश करना चाहिए तब तो उसको ज्ञान होगा और सीधा कोई आया वेदांत पढ़ना चाहते हैं और तो अद्वित सिद्धि पाठ में बैठा बैठो सुन लो अद्वित सिद्धि पढ़ लिया क्या लघु कौन पढ़ना क्या जरूरत है ऐसा नहीं हो सकता है उसके बुद्धि के अनुसार क्रमश बताना पड़ता है इसी प्रकार यहाँ भी वो जगत दिखता है शिष्य मुख्य पहले अध्यारोपण करते ये सारे जगत जो दिखते हो ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसी क्रम से सृष्टि बताते हैं श्रुति में भी जो सृष्टि कही गई आकाशादिक उत्पत्ति वो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है श्रुति का वो आकाशादिक उत्पत्ति कहेंगे फिर बाद में बताएंगे कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है मिट्टी से घट बनता है मिट्टी से पृथक करेंगे तो घटा देखो घट रहेगा तंतु से भी पट है नहीं है तंतु से भिन्न पटकी सत्ता है ही नहीं कारण से कार्य अतिरिक्त नहीं है अतिरिक्त यदि कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कार्य क्या है अतिरिक्त नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है वाचारम्भम विकारो नाम ध्येय मृत्यु क्या इतव सत्यम ये छांद के वे उपनिषद साम वेद में आया जितने कार्य है सब नाम मात्र है शब्द का आलम्बन है कारण ही सत्य है जब निश्चय होगा कारण ही सत्य है कारण से अतिरिक्त कार्य मिथ्या है जिन आकाशादि की उत्पत्ति कही गई है वो कार्य वास्तव नहीं है मिथ्या है तब नेति नेति नेह नाना सिंचन कह करके सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है सब मिथ्या है ऐसे करके सब का निराकरण करना पहला अध्याय किया कि ब्रह्म से अद्वितय ब्रह्म से आकाशादिक्रम से इस जगत की सृष्टि हुई और जो जगत है कार्य वास्तव कारण से अत्रित तो नहीं है वो मिथ्या है यह नाना किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं अद्वितीय ही है ब्रह्म सृष्टि के पहले अद्वितीय था अब भी अद्वितीय है ऐसे अपवाद करने से अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होता है अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ये प्रक्रिया है अध्यारोप अभियान, अध्यारोप्च अपवादश्च अध्यारोप अभियान इन दोनों के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंच विस्तार किया जाता है शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष होने के कारण उसमें आरोपित तो गुणों धर्म को नहीं लेंगे आरोपित तो गुण से ही उसका व्याख्यान किया जाएगा वास्तव धर्म ही नहीं इसलिए पहले अध्यारोप करेंगे जगतादि जगत जन्म स्थित कारण है ब्रह्म जन्माद्य से यतः ब्रह्म सूत्र में बनाया जगत जन्मादि कारणत्व तो कोई वास्तव नहीं है क्योंकि जगत मिथ्या है मिथ्या जगत हो तो तन निरूपित कारण तो सत्य कैसे होगा कोई स्त्री बंध्या स्त्री स्वप्न देखा उसके पाँच पुत्र है स्वप्न में देखा पांच पुत्र में कितने पुत्र सत्य है एक भी पुत्र सत्य नहीं तो पाँच पुत्र निरूपित तो मातृत्व उसमें सत्य है? नहीं वो पुत्र ही मिथ्या है जगत ही मिथ्या है तो जगत कारण तो सत्य कैसे होगा तो आरोप करके जगत कारण तो बता करके जगत की उत्पत्ति फिर निषेध करेंगे अपवाद करके ब्रह्म को बताना अध्यारोप अपवादाभ्याम इस प्रपंचम प्रपंचत ये न्याय नियम इस न्याय को अनुसरण करके अभी ग्रंथ में लिखते हैं परमात्मा आरोपित से जगत जगत परमात्मा में आरोपित है वास्तव है ही नहीं भ्रांति से जैसे राजु में सर्प आरोपित है स्वप्न प्रपंच आप रहते हुए कहले स्वप्न प्रपंच आरोपित है इस प्रकार ये आत्मा में जगत आरोपित है आरोपित जगत किस प्रकार है आरोपित जगत की स्थिति प्रकार स्थिति स्थिति प्रकार सदृष्टान्त प्रतिजानित दृष्टान्त न सहांत दृष्टान्त के साथ प्रतिज्ञा करते हैं ग्रंथकार पहले प्रतिज्ञा करते हैं दृष्टान्त दे करके आरोपित जगत किस प्रकार ब्रह्म में है उसको दिखाने के लिए यथा चित्रपटे दृष्ट तथा अवस्था चुष्ट अवस्थान पर ज्ञे तथा यहांपटेस्थय पर यथा चित्रपटे चतुष्टयम् दृष्टम् तथा अवस्था चतुष्टयम् विज्ञे यथा चित्रपटे चिंत्रपटे चित्रपटपट में चिंत्र बनाया चिंत्रयुक्तपट को चिपट कहते हैं चित्र जिसमें है पट में चित्र बनाते हैं चित्रपटने अवस्था चतुष्टयम् दृष्टम् अवस्थान चतुष्ट चार्यवस्था दिखी गई है चतुष्ट संख्या अवयव चतुर शब्द से तय प्रत्यय बनता है चतरो अवयवास्थित चतुष्ट बनेगा चार्य अवय वाला चतुष्ट होता है अवस्थान चतुष्ट चार्यवस्था है, चार है। चित्रपट में चार्यवस्था क्या क्या है स्वयं आगे बताएंगे चित्रपट बनाने के लिए पहले पट्ट को साफ करते हैं कुछ मंड आदि लगाते हैं फिर उसमें पहले पेंसिल रेखा के द्वारा कुछ अंक चित्र अंकन करते हैं फिर रंग पूरण करते हैं तो ऐसे बनता है जो पेंटिंग करने वाले चित्र बनता बनाते हैं देखना पहले तो कप वस्त्र साफ करते हैं सब मंड लगाया उसमें कुछ रेखा करेंगे फिर उसमें श्या आदि पेंट आदि पूराण करके चित्र बनाते हैं चार अवस्था चित्रपट में है स्वयं बताएंगे क्या क्या अवस्था कैसा है आगे बताएंगे चित्रपट में जैसे अवस्था दिखी गई तथा तो उसी प्रकार परमात्मनी अवस्था चतुष स्वयं विज्ञे परमात्मा में भी इस प्रकार अवस्था समझनी चाहिए एक ही पट है चित्र बनाकर के इसे दिखते हैं बना देते हैं तो दिखता है बिल्कुल सत्य जैसे लगता है बड़े सुंदर चित्र बनाने वाले बनाते हैं है ही पट चित्र बनने के पहले पटा था चित्रकाल में भी पट है फिर तो धोकर साफ कर दें तो पटा ही रहेगा चित्र के द्वारा रंग लगाकर करके चित्र दिखता है दिखाते हैं बनाते हैं ठीक इस प्रकार परमात्मा शुद्ध है अद्वितीय सृष्टि के पहले था आगे भी ऐसे रहता है सृष्टि काल में भी ऐसे ही है सृष्टि के पश्चात भी अद्वितीय ब्रह्म ही है तो चार्य अवस्था है समझना यथेति। यथा वक्षमानानं चतुष्टयं पर अवस्थान चतुष्टयं दृष्टि चित्रपट यथा जिस प्रकार चित्रपटे में वक्षमानानं चतुष्टयं दृष्टि चतुष्ट क्या कि दृष्टि वक्षमान अवस्था कहेंगे अभी नहीं कहा गया आगे कहेंगे अवस्था चतुष्टयम्, चतुष्टय दुष्टम चार चार्यवस्था दिखी गई है तथ्य व ठीक इसी प्रकार ही परमात्मन्यपि अपी में भी वक्ष्यमाणम अवस्था चतुष्टय गेयम आगे कहेंगे परमात्मा में भी चार्यवस्था वो भी कहेंगे भक्ष्यमाणम अवस्था चतुष्टयम् अवस्था चतुष्ट समझना चाहिए गेयम तो तो अवस्था क्षायाष्टाभच अवस्था अवस्थाचतुष्ट जो कहा गया है मतलब अवस्था अवस्थाचतुष्ट किं चार्यवस्था चारी के समूह चतुष्ट चार्य अवय वाले अवस्था क्या है इत्या आकांक्षाया आकांक्षा होने पर आशंका होने पर दृष्टान्त दाष्टान्तिक हो एक दृष्टान्त एक दाष्टान्तिक है दृष्टान्त है चित्रपट चित्रपट चार्यवस्था में अवस्था है चित्रपट में इसको देखा करके दाष्टान्तिक हो गया परमात्मा परमात्मा में चार अवस्था है उभयोरअपी अवस्था चतुष्टयम् दोनों में चार्यवस्था क्रमेण उद्देश्य क्रम से उद्देश्य करते हैं नाम मात्र वस्तु संकीर्तन उद्देश नाम केवल लेते हैं अब उसकी व्याख्या नहीं उद्देश करके कहते हैं दृष्टान्त में चार्यवस्था है इस प्रकार दाष्टान्तिक में भी चार्यवस्था है चित्रपट में चार्यवस्था कहेंगे और परमात्मा में चार्यवस्था कहेंगे चार्यवस्था का नाम लेकर अभी कह रहे हैं, आगे उनका फिर व्याख्या करेंगे पहले दृष्टान आगे दृष्टान्तिक कहते हैं यथा यथाधौतो घटित लाछितो रंजितः पटः चिदंतरियामी सूत्रात्मा सूत्रात्मा विराट चात्मा तथे यहामस्थाय धत चित्रपट में तो है दूसरा है घट्टित अभी केवल नाम लेते हैं उसकी व्याख्या आगे करेंगे धौ तो किसको कहेंगे घटित तो किसको कहेंगे धौत तो है धावु गति शुद्ध धातु निष्ठा करेंगे तो धौ तो बनेगा शुद्ध किया गया घट्टित तो है घट्ट चलन से घटित तो बनेगा लांचित तो चिन्ह किया गया रंजित तो रंग करने पर रंजित तो होता है पट चार ही हो गया है कि धौत तो, घटित तो, लांचित तो, रंजित तो, चार अवस्था नाम ले लिया अभी स्वयं आगे व्याख्या करेंगे यहां तो केवल नाम लेकर के कहते हैं ठीक है दाष्टान्तिक में इसे चारी अवस्था है एक अवस्था है चिद्ध शुद्ध चैतन्य प्रथम है दूसरी अवस्था है अंतर्यामी ईश्वर है कारण उपाधिक अंतर्यामी है सूत्र आत्मा है सूक्ष्म शरीराभिमा हिण्यगर्भ विराट स्थूलाभिमा विराट च आत्मा तथा हियते तथा इसे चार्यवस्था है चिद अंतरियामी सूत्रात्मा विराट ये चार्यवस्था है, पट्ट में पट में चित्रपट में चार्यवस्था है धौ तो घट्ट लाँचित रंजित और परमात्मा में चार्यवस्था है चिद अंतरियामी सूत्रात्मा विराट इसी प्रकार है, अभी उनकी व्याख्या स्वयं करेंगे इसलिए इसमें व्याख्या नहीं है यथेति। प्रकाराः यथा चित्रपटे तथा यथे घटिव धौता घटि लाछित रंजित प्रकार इस प्रकार चतसरो अवस्था अवस्था है यथा चित्रपट उपलभ्यंत दिखती है तथा परमात्मा में भी अवस्था समझना है एक है चित्त द्वितीय है अंतर्यामी तृतीय है सूत्रात्मा जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं और विराट वैशाण कहते हैं अवस्था चतुष्ट बोधव्यम ज्ञातव्यम समझना चाहिए तो यथा दृष्टान स्वरूप क्रमण विस्पादय अभी पहला है दृष्टान्त में चार अवस्था है चित्रपट दृष्टान स्थित दृष्टानते या अवस्था है दृष्टान्त में जो अवस्था है चार चार्यवस्था है अवस्था नाम स्वरूपम क्रमश व्यपादन करके दिखाते हैं एक एक करके दृष्टान्त चित्रपट में चार चार्यवस्था का स्वरूप बताते हैं आगे श्लोक में दाष्टांतिके में भी चार चार्यवस्था बताएंगे परमात्मा में कैसे चार्यवस्था है पूर्व श्लोक में तो केवल नाम ले लिया यहाँ अवस्था का स्वरूप बताते हैं स्पष्ट करके सतह घटितो सत शुभ्रोत्रधिन विलेपना मैकारलाछि रंजि वर्णपूरण अतः शुभ्रो धौत सिया चार्यवस्था अत्र आसुअवस्थासु मध्ये चार्यवस्था में स्वतः शुभ्र धौत सिया शुभ्रपट स्वतः शुभ्रे पटह साप हे उसको धौत शब्द से कहा गया है और घटी तो शब्द से किसको कहना घट्टी तो अन्न विलेपनाथ जो चित्र करते हैं अन्न की रस मांड बनाते हैं बना करके पट में लगाते हैं तो थोड़ा मोटा हो जाता है उसमें रंग सुंदर दिखेगा विलेपन करने से उसका नाम हो गया घट्ट तो पहले केवल शुभ्र स्वच्छ है उसका नाम कहा धौत द्वितीय अवस्था है अन्न विलेपन कर दिया मांड लगा दिया थोड़ा तो तो तो मोटा कागज जैसे हो जाता है उसको कहते घटित है जो रंग करते चित्र पर्दा आदि बनाते हैं ऐसे बनाते हैं आगे चित्र बनाने के पहले रेखा से बनाते हैं स्ही कॉलम पेंसिल से रेखा से चित्र बनाएंगे चित्र बना करके फिर रंगोस में पूर्ण करते हैं मत्स्यकार लाछित सद मत्स्य स्याही उसके आकार रेखा से लांचित चिन्ह होता है आकार से लांचित हुआ चिन्ह कर दें उपास में देखने से थोड़ा थोड़ा दिखता है स्पष्ट नहीं होता है उसके बाद रंग भरेंगे तो सुंदर चित्र हो जाता है लांचित तो हो गया मत्स्य आकारी मत्ही श्या के आकार पेंसिल कलम के द्वारा ऐसी रेखा बना करके वो लांचित तो हुआ और चतुर्थ अवस्था तो है रंजित तो हो रंज रागे रंजुरागे वर्ण पूर्णनाथ तो उसे वर्ण भर देंगे तुली लेकर के रंग लगा देंगे सुंदर चित्र हो जाता है रंजिता अवस्था का, का बताया इति। इति अत्र विना उच्यते। अत्र श्लोक में अत्र शत शुभ्रो अच्छ सैत असुअस्थसु मध्ये अवस्था में चार में सत्वा सत्वा क्या है संबंधम बिना अन्य द्रव्य नहीं लाया करके जो शुभ उसको शब्द से कहा आगे तो मांड लगाएंगे विलेपन करेंगे उसके पहले अन्य द्रव्य द्रव्य संबंध के बिना स्वतः जो शुभ्र है उसको धौत शब्द से कहा गया है अन्ना से लेपन किया गया उसका नाम हो गया घट्टी तहसी ंग तो। पूरा तो तो तो मिला दर्ण जीतने चाहिए जिसे वर्ण जहाँ लगाना यथायोग्यम वर्ण से पूरी तो हुआ उसका नाम हो गया रंजित तो। ऐसे चार अवस्था चित्रपट में कैसे कैसे बता दिया आगे दाष्टान्तिक में भी बताएंगे ओम दाह दाष्टान्ति के है परमात्मा परमात्मा में ता अवस्था चार्यवस्था को दिखाते हैं सतचिदरियामी तो मवी सूक्ष्मसृष्टि सूत्रात् स्थूलृष्ट विराडिच्य सतह चित प्रथम अवस्था है चित चित हो गया सतह स्वतः सर्वपत ही परमात्मा ही चित्त है माया माया के कार्य कोई धर्म कुछ नहीं शुद्ध चैतन्य है सतह स्वतः चिद योगित शब्द का अर्थ है सर्वपत चैतन्य ही है और कुछ नहीं ये स्वतः चिद हो गया अंतरियामी तो मायावी अंतरियामी द्वितीय अवस्था है मायावी अस माया मेहज विनी माया शब्द से होकर मायावी बनता है माया शब्द सेनिहकर माया भी माया विशिष्ट मायावाला है अंतरियामी ईश्वर मायां तो प्रकृति विद्या महेश्वर मायावी है उसको अंतर्यामी कहते अंतर्यमयती अंतर्यामी सब के अंदर रहकरे सब को नियमन करने वाले जहाँ भी सब पिनी चिले हो गया ये से धातु करेंगे अतोवधा वृद्धि अंतर्यामिन प्रथम अंतर्यामी मायावी अंतर्यामी तो मायावी सूक्ष्म सृष्टि तूत्रात्मा उसके साथ संबंध है सूक्ष्म सृष्टि तूत्रात्मा सूक्ष्म सृष्टि होने पर सूक्ष्म प्रपंच की सृष्टि अपंचकृत पंच महाभूतों की सृष्टि अपंच पंच महाभूत से अंतकरण पांच ज्ञानेन्द्रिय प्राण पांच, पाँच कर्मेंद्रिय ये सब सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है सूक्ष्म शरीर शरीर सूक्ष्म प्रपंच की सृष्टि से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होने से उसी का नामी सूत्रात्मा जो चित चैतन्य है माया विसित हो गया तो उसका नाम हो गया अंतर्यामी माया विसित माया उपाधि युक्तों को अंतर्यामी शब्द से ईश्वर शब्द से कहा जाता है और माया से जब कार्य प्रपंच होगा पहले सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति है कारण शरीर कारण शरीर हो गया ईश्वर और कार्य है सूक्ष्म सृष्टि है सूक्ष्म शरीर अभिमानी है सूक्ष्म शरीर अभिमानी है हिरण्य व्यष्टि में कारणभिमान है प्राज्ञ सूक्षमान है तेजस स्थूलाभिमान है विश्व विश्व तेजस प्राज्ञा और समष्टि में समष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी का नाम हिरण्य उसको सूत्र आत्मा कहते सूत्र स्वरूप सूत्र रूप को सबको गुत कर रखने वाला है स्थूल सृष्टिया विराट इति्यते स्थल से ही विराट कहा जाता है कौन कहा जाता है पर परमात्मा ही चिद कहा जाता है अंतर्यामी कहा जाता है सूत्रात्मा कहा जाता है विराट भी कहा जाता है ये परमात्मा का ही अवस्था चतुष्टय है वही परमात्मा ही सतह चिद रूप से कहा जाता है माया माया के कार्य के संबंध रहित तो चिद है माया उपाधिक हो गया तो अंतर्यामी ईश्वर भी कहते हैं अपंचीकृत तो महाभूत उत्पन्न होने के बाद सूक्ष्म शरीर सृष्टि होने से सूक्ष्मी होने से सूत्र आत्मा कहा जाता है परमात्मा ही शब्द से कहा जाता है स्थूल प्रपंच सृष्टि होने पर अपचीकृत पंच महाभूत होगा ब्रह्मांड चौदह भुवन है स्थूल शरीर इसे स्थूल शरीर अभिमानी का नाम विराट कहा जाता है और तो परमात्मा ही विराट शब्द से विराट इति कहा जाता है सत्या तो कार्य चित हाँ पर अर्थ है परमात्मा परमात्मा स्वत कहा गया स्वतः का क्या अर्थ है मतलब अपने स्वरूप से माया उसके कार्य से रहित तो। माया नहीं माया के कार्य भी नहीं स्वतचित है अंतर्यामी माया, माया माया योग माया योग माया के साथ संबंध होने से अंतर्यामी कहा जाता है माया नाम कोई अलग पदार्थ नहीं है वो भी अध्यस्त है अनिर्वचनीय है ब्रह्म से भिन्न भी नहीं और ब्रह्म ही माया ऐसा भी नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं और भिन्न अभिन्न उभय भी नहीं हो सकता है इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं आत्मा जैसे सत्य है परमात्मा ब्रह्म ऐसे माया सत्य नहीं है नहीं क्योंकि उसका बाध हो जाता है ज्ञान होने पर सचेत न माया को असत्य भी नहीं कह सकते असत्य ना प्रती है असत्य की प्रतीति नहीं होती माया उसके कार्य की प्रतीति होती है इसलिए असत्य भी नहीं असद असत उभयात्मक भी हो नहीं सकता है कोई वस्तु नहीं जो सदात्मक असदात्मक उभय भी हो तो सत्य नहीं असत नहीं सद असत्य नहीं ऐसा होने से सत्य ना निर्वक तो न सक्य थे रूप से उसका निर्वचन नहीं हो सकता है उभयात्म न न सक्य इसलिए उसको कहते हैं अनिर्वचनीय मिथ्या है माया तो उसके संबंध से माया के संबंध कौन से माया विशिष्ट तत्व न ईश्वर है ईश्वरत्व जो धर्म है शुद्ध चैतन्य में वास्तव नहीं है तो माया के संबंध से माई कहे माया से कौन से वास्तव नहीं है माया युद्धवन से उसका नाम हो गया अंतर्यामी ईश्वर ऐसे कहा जाता है अंतर्यामी माया युगा वास्तव शुद्ध चैतन्य में ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर तो, सर्वज्ञत्व तो, सर्वशक्तिमत्व तो, ये माया के कारण है शुद्ध चैतन्य में कुछ नहीं है तो केवल चिद रूप है अंतर्या में होगा माया युगा भूत कार्य समस्त सूक्ष्म शरीर योग हाँ पहले ये प्रपंच आकाशादिक उत्पत्ति होती है पहले सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है वो सूक्ष्म भूत को अपंचीकृत कहते हैं आगे उनका पंचीकरण होता है आया है पंचीकरण कर्म से पंचीकृत होगा पंचीकृत भूत व्यवहार के योग्य होते हैं उसके पहले अपंचीकृत भूत है जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं उनके अपंचीकृत भूत का कार्य सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर अलग अलग है सब सूक्ष्म शरीर को समस्ती सूक्ष्म शरीर के योग से सबके सूक्ष्म शरीर अभिमानी होता है तैजस और सब सूक्ष्म शरीर को मिला देंगे जैसे वृक्ष और वन वन है स्व बहुत वृक्ष है मिला करके उसका नाम वन कहते हैं एक एक ही वृक्ष इसे एक एक हो गया तैजस सूक्ष्म शरीर अभिमानी और सबके सूक्ष्म शरीर अभिमान करने वाले का नाम है हिरण्य समस्त सूक्ष्म शरीर के साथ योग संबंध चैतन्य के साथ समस्त सूक्ष्म शरीर का संबंध संबंध भी आध्यासी है। वास्तव में नहीं है असंग है ब्रह्म उसके साथ संबंध नहीं हो सकता है और शरीर कोई वास्तव में नहीं है तो आध्यासी के संबंध होने से उसको सूत्र आत्मा जिसको हिरण्यगर्भ शब्द से कहते हैं आगे अपृत भूत था पंचीकृत भूत होता पंचीकरण करते हैं द्विधा विधाय से कम श्लोक आया था पंचीकृत भूत का कार्य है स्थूल शरीर ये प्रपंच चौदह भुवन है एक एक स्थूल शरीर का अभिमानी को नाम है विश्व सब स्थूल शरीर अभिमानी का नाम है विराट अपन अपचीकृत भूत कार्य जो समस्ती स्थूल शरीर सब स्थूल शरीर है उपाधि स्थूल शरीर उपाधि के योग से उसे आत्मा विराट ऐसे कहा जाता है परमात्मा विराट इति्यते वही परमात्मा ही चीत अंतर्यामी सुत्रात्मा विराग ऐसे कहा जाता है चार नाम से परमात्मा ही है जैसे चित्रपट तो, धौत तो, घटित लांचित तो, रंजित तो ऐसे चार नाम से कहा जाता है ऐसे परमात्मा भी चार नाम से कहा जाता है वह परमात्मा में ऐसे चार अवस्था कह करके जैसे अभी पटम में चित्र है ऐसे परमात्मा चित्र स्थानीय जगत बताएंगे ओमया पूर्णशा पूर्णमेवापीश्यसे ओ शांश